लखनऊ का चोर बाजार ना खास मार्केट वहां पर मोहसिन की शॉप है मूर्ति और पेंटिंग्स की शॉप है लेकिन वो वो चोरी का सामान भी बेचता है उसी से खरीदा था ये सब उसी ने मुझे ही बेचा था उस अमीर आदमी ने इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देखते हुए कहा मुझे बस इतना ही पता है वहीं से मैंने ये सब खरीदा है मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है आप लोग मोहसिन से मिलकर उससे पूछ सकते हैं उसको पता होगा अभी ये आदमी पुलिस को ये सब कुछ बता ही रहा था कि बिकराज ने तुरंत ही ऑफिस में फोन करके हर्षित को मोहसिन के बारे में पता लगाने के लिए कह दिया उस आदमी ने मोहसिन के शॉप का जो एड्रेस दिया था वो भी हर्षित को दे दिया उधर पांडे साहब ने भी अपने एक आदमी को तुरंत ही मोहसिन की शॉप पर भेज दिया अगर ये आदमी वाक में सही बोल रहा है तो फिर मोहसिन इस केस का बड़ा मास्टर साबित हो सकता है हो सकता है उसी ने ही ये सब सामान चुरा उसे बेचा हो या फिर ये भी हो सकता है कि मोहसिन खुद ही ये सब सामान चोरी करके लाया हो तभी अचानक से रूही ने उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहा तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारा इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारी कोई गलती ही नहीं बिल्कुल हो तुम। देखो तुम हमें बनाना बंद करो। मुझे सब पता है यहाँ कितना चोरी का सामान है और कितना तुमने सही ढंग से खरीद के रखा है समझे हाँ मैं मैं वो उस आदमी की बोलती बंद होगी उसे कुछ नहीं सूझ रहा था उसे उम्मीद भी नहीं थी कि पुलिस की टीम के साथ कोई ऐसा भी होगा जिसे चोरी के सामान के बारे में काफी अच्छी खासी नॉलेज होगी विक्रांत ने उसका हाव भाव देखकर तुरंत ही उसके कमजोर नस को पकड़ लिया विक्रांत ने भी मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया उसने उस आदमी के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा देखो बॉस हमें पुलिस वाले और हमसे ज्यादा चालाकी करना मत अभी तुम्हारे पास तीन रास्ते हैं तीन रास्ते हैं। मतलब तीन आइडेंटिटी पहला ये हो सकता है कि तुम सीधे साधे बिजनेस हो और तुमने गलती से ये सब सामान खरीद लिया है तुम्हे पता भी नहीं था कि ये चोरी का सामान है तुम्हारी दूसरी आइडेंटिटी ये हो सकती है कि तुम्हें पता है कि यह चोरी का सामान है और तुम ये भी जानते हो कि किसने ये सामान चुराया है लेकिन तुम अपने फायदे के लिए पुलिस को नहीं बता रहे हो या फिर तीसरा यह हो सकता है कि तुम खुद भी इस सामान की चोरी में इन्वॉल्व हो और अगर ऐसा है तो फिर बेटा तुम अपनी आगे की जिंदगी जेल में बिताने की तैयारी कर लो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए फटाफट बता दो कि इन तीनों में से कौन सी कहानी सही है विक्रांत ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा आप आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते गलत गलत है ये उस आदमी ने विक्रांत का हाथ झटकते हुए कहा देखो देखो मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ मेरा अच्छे दोस्त हैं वो साले बहन के विक्रांत ने उस आदमी को कॉलर पकड़ते हुए कहा तुझे मैं इज्जत से समझा रहा हूँ तो तुझे समझ नहीं आ रहा अब तू देख कन्फर्म हो गया कि तू तीसरा वाला ही है अब देख तेरे पर कौन कौन सी धारा लगती है ये जितनी स्टील की फैक्ट्री खड़ी की है ना तूने सारा स्टील तेरे पिछवाड़े में जाएगा विक्रांत ने दहाड़ते हुए कहाजूद पुलिस वालों की तरफ देखते हुए कहा सर सर एक मिनट सर आराम से बात करते है न प्लीज उस आदमी ने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहा आराम से ही कर रहा हूँ बात लेकिन तुम्हें बड़ा जोश आ रहा था कमिश्नर को फोन करने जा रहा था तो अब करना फोन अरे सर सॉरी सर सॉरी उसने विक्रांत को शांत करने की कोशिश की सर देखो मैं सच बता रहा हूँ मैंने कम पैसे के लालच में ये सब खरीद लिया था सर मैं बिजनेसमैन मैन हूं मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है अब विक्रांत ने संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा ग्रेट तुम बस मुझे उस आदमी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दो जिसने ये सामान तुम्हें बेचा था सर एम मोहसिन का पूरा नाम मोहसिन हसन है वो यहीं लखनऊ का लोकल है चारबाग के पास घर है शॉप में आम लोगों के लिए मूर्तियाँ और पेंटिंग्स बेचता है लेकिन उसका असली काम चोरी का सामान बेचना है ज़्यादातर पुरानी और एंटीक चीजों का सौदा करता है इधर लखनऊ में जितनी चोरी का एंटीक सामान आता है वो सब उसकी जानकारी में होता है यहाँ लखनऊ में भी जो पुरानी नाबाओं की हवेली वगैरह है वहाँ से भी काफ़ी सामान उठाता है सर मुझे उसके घर का पूरा एड्रेस पता है मैं दे देता हूँ आपको जैसे उस आदमी ने मोहसिन हसन के घर का सही एड्रेस दिया तुरंत ही ये एड्रेस उन पुलिस वालों को दे दिया गया जो उसे खोजने के लिए निकले हुए थे अब ये चोर बाजार का धंधा काफी खराब हो चुका था इस धंधे में चोरों की कमाई तो होती है लेकिन पुलिस और पकड़े जाने का भी बहुत डर होता है कौन सी चीज किसे बेचनी है और कितने दाम में बेचनी है ये सब बड़ा सोच विचार कर करना पड़ता है उस आदमी ने पुलिस को मोहसिन हसन का असली पता बताने के बाद कहा सर ये चीज और थी वो मोहसिन से मेरी थोड़ी दोस्ती हो गई थी तो अक्सर हम लोग आपस में बैठकर ड्रिंक वगैरह भी करते थे एक बार ऐसे ड्रिंक करते करते उसने नशे में आकर मुझे अपने सारे गलत काम धंधों के बारे में भी बता दिया था सर वो बहुत चोरियां कर चुका था उसने मुझे ये भी बताया था कि उसने जोधन सिंह नाम के किसी बहुत जाने माने चोर के साथ भी कई सालों का तो काम किया है क्या विक्रांत शॉक्ड रह गया उसके साथ ही यहाँ पर मौजूद अन्य पुलिस वाले भी दंग रह गए विक्रांत को तो मानो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था क्या कहा तुमने जोधन सिंह के साथ काम किया था उसने अनुष्का ने हैरत में पढ़ते हुए कहा अब अगर तुम्हें उसने इतना कुछ बताया है तो और भी बहुत कुछ कहा होगा रूही भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गई थी उसने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा सच में तुमने जो अभी अभी बताया वो सच है सच में मोहसिन ने जोधन सिंह के साथ काम किया है उधर उस आदमी को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसने कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बात कह दी है फिर भी उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा देखिये उसने जो मुझे बताया था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अब इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ ये तो वही जाने लेकिन जोधन सिंह का नाम मैंने उसी के मुंह से पहली बार सुना था और अब ये सब बातें चार साल या पांच साल पुरानी हो चुकी है उसने कुछ सोचते हुए कहा देखिये साफ साफ बात यह है कि ड्रैगन ब्रेसलेट से लेकर जितना सामान आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये सब मैंने आज से पाँच साल पहले मोहसिन हसन से ही खरीदा था उसने मुझे बताया कि कोई व्यापारी है जिसे अभी तुरंत कैश पैसे की जरूरत है तो उसने मुझे बीस लाख में ये सब बेचने का ऑफर दिया मुझे डील सही लगी तो मैंने तुरंत कैश पैसे देकर ये सब खरीद लिया मैं आपको सच बता रहा हूँ मुझे उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि यह सब चोरी का सामान है और ना मुझे ये सब पता था कि इस तरह चोरी के सामान को भी खरीदा बेचा जाता है उस आदमी ने दीनहीन भाव से कहा सर उस वक्त बस मैंने ये चेक किया था की कि मेरा माल ओरिजिनल है या नहीं अरे ये सब छोड़ो विक्रांत ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा तुम बस ये बताओ की जोधन सिंह के बारे में क्या जानते हो ओ जोधन सिंह हाँ तो डील होने के बाद मैं और मोहसिन हसन काफी क्लोज हो गए हम दोनों की अच्छी दोस्ती होगी फिर एक दिन हम साथ में ड्रिंक कर रहे थे उस दिन उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था तब उस दिन जाकर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई तब जाकर मुझे पता लगा कि ये सब चोरी का सामान है ये सब बताते बताते अचानक से वो आदमी रुक गया शायद उसे यह एहसास हो गया कि अभी उसे ये सब पुलिस को नहीं बताना चाहिए कम से कम उसे पुलिस के सामने ये तो नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो अपने घर में चोरी का सामान लेकर बैठा है इसलिए वो अपना मुंह बंद करके बैठ गया विक्रांत तुरंत ही उसके मन का भाव समझ गया सो उसने उस बिजनेसमैन को समझाते हुए कहा देखो मैं तुम्हारी कंडीशन समझ रहा हूँ तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है तुम निर्दोष हो तुम्हें बस फँसाया गया है टेंशन मत लो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा तुम बस मुझे सब बता दो थैंक यू सर उस आदमी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा और फिर आगे बताने लगा फिर उस दिन ड्रिंक के समय ही उसने मुझे यह भी बताया था कि यह सब चोरी का सामान जोधन सिंह का है फिर मैंने उसे तुरंत कहा कि ये सब सामान वापस ले जाओ और मुझे मेरा पैसा वापस कर दो लेकिन वो नहीं माना अब बताओ सर मेरी क्या गलती है चलो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी तुम आगे बताओ विक्रांत ने फिर से उस आदमी को सांत्वना देते हुए कहा विक्रांत का ऑर्डर सुनने के बाद उसने बिना किसी देरी के आगे बताना शुरू किया सर उस वक्त मैंने बहुत सारी अफवाह भी सुना था उसी समय मुझे मोहसिन हसन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला उसको लोग हसन भाई के नाम से जानते थे ये शुरू से ही जोधन सिंह के साथ काम करता था उसने मुझे बताया था कि उसने चोरी करना जोधन सिंह से ही सीखा है मोहसिन हसन हसन भाई ओ विक्रांत सोच में डूब गया कहीं ये तमिल स्टार की चोरी के वक्त जोधन के साथ नहीं था कहीं वहाँ एग्जिबिशन में जोधन सिंह इसी को इशारा नहीं कर रहा था लेकिन फिर फिर वो सिर काटने वाले मर्डर केस का मुजरिम कौन है